कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा डॉट ब्लॉक आइए सुनिए कहानी लापरवाह पिंटू इसे सुना हूं मैं जादू बहुत समय पहले की बात है एक लड़का था उसका नाम था पिंटू वो अपने कमरे की सारी चीजें फैला के रखता था पेंसिल यहाँ कागज़ वहाँ कम्पोज यहाँ इरेजर वहाँ बुक्स यहाँ तो बैग वहाँ पूरा कमरा महसूआ रहता था इसीलिए अक्सर उसको चीज़ें नहीं मिलती थी मम्मा पापा उसको समझाते बेटा अपना सामान सही जगह पे रखा करो अपना रूम एकदम सही रखा करो वरना एक दिन मुसीबत में आ जाओगे लेकिन पिंटू ज़रा भी नहीं सुनता था वो तो हर चीज़ यहाँ से वहाँ तक फैला के रखता था स्कूल से आता तो शूज यहाँ फेंक देता और फेंक देता वहाँ पर और बस टीवी देखता रहता टीवी। कमरे का हाल बुरा रहता एक दिन टीचर ने बच्चों से बोला अपने घर से एक विलेज का मॉडल बना कर लाना पिंटू ने आके मम्मा को बताया मम्मा पापा और पिंटू ने मिलकर एक बढ़िया सा मॉडल बनाया लेकिन पिंटू ने उसको जान जाने कहाँ रख दिया स्कूल जाने की बारी आई तो उसे याद आया कि अरे मेरा मॉडल कहाँ गया मेरा मॉडल मेरा मॉडल मेरा मॉडल उसने यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, जाने कहाँ कहाँ ढूँढा लेकिन मॉडल ना मिलने वाला था ना मिला वो तो पता नहीं कहाँ घूम गया था बिखरी हुई चीज़ों के पीछे कहीं छिप गया था पिंटू को बहुत रोना आया मेरा मॉडल हो वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाया उसके बाद से उसने ये फैसला किया वो हर चीज़ को सही जगह पर रखेगा अपना कमरा नीट एंड क्लीन रखेगा ताकि जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो फ़ौर मिल जाए आप भी ऐसा ही करना अभी आपने सुनी जादू से कहानी लापरवाह पिंटू इसे लिखा था पापा ने और इसे सुनाया जादू ने आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और सब बच्चों को सुनाइएगा। अब मैं जा रहा हूँ ड्राइंग करने बाय कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल <laughs> कथा डॉट